श्री श्रीरामकृष्णकथावशिष्ट द्वितय परेद प्रभो श्रीरामकृष्ण से प्रथम मठ नरेन्द्रादक्ता वैराग्य तथा साधन वराहनगरम प्रभो श्रीरामकृष्ण से अनतर नरेन्द्राद्र संता जाता सुरेंद्रस्य सुरेन्द्र हिततेक्षाया वराहनगरे तवासय एकस तत्स्थनमें पारणत देशगृह गुरुदेव प्रभो श्रीरामकृष्ण नरेन्द्राद अवद संसार प्रयावर्तिष्यामे त्र भा यकाचन त्यागा उपदृष्टवा वह कथम पुनः गृह प्रत्यागेम शशिनीपूजाकर्तव्यता स्वीकृत नरेन्द्रो भ्रातण पर्यवेक्षण कौती भ्रातर अभी तन्मुखापेक्षिण वर्तंटे नरेन्द्र अवदत साधनमेक्षित अथथ ईश्वर साक्षात्कार न भाष्य स स्वयं तथा भ्रतर अभी नाना विधान आरधवत वेदपुराणतंत्र मन मानसखेद प्रशमान नाविध साधनसु प्रवृत्ता क्वचि क्वचि निर्जने वृक्षमूले क्वचिएकाशान भूमौ क्वचि गंगातटे साधन आचरती मठपदे क्वचिवा ध्यान प्रकोषे एकाकिन जप ध्यान दीनयापन कुरन क्वचि भ्रातृस संगत्य संकर्तनानंदन नृत्य कुरानी सर्वे एव तो नरेन्द्र ईश्वरलाभा व्याकु क्वचि वदतीपवेश कंकु कम लेत लाटूतारक वृद्धगोपाल निवासस्थन नस्त नाम ग्राहम सुंद्र प्रथम मठम स्थापित सुरेन्द्र अवदत् भ्रातर यूज अस्म स्था श्री प्रभोपीठम आस्था स्थास्सथ किंच वर्म सर्वे अंतरा अंतरा अत्र, अशाथ अतिशीघ्र कौमरवैराग्यवत भक्ता याता यातायात कुर गृह प्रत्यावर्ति नरेन्द्रराखाल निरंजन बाबूराम शरक्षसी कालिप्रसा स्थितव कियसे परम सुबोध प्रसन्न सौ लाटू वृंदावने एक एत्य संगत गंगाधर सर्वमठ जता कौती स्म नरेन्द्र दृष्टि स स्था न स्म स जय शिव ओंकार शिवस्तव आनीय अयचत मठस्थ भ्रातर आश्चर्यको गुरोर्विजयी जय जयकार ध्वनिजरा कुरस्में गंगाधर शिक्षा पतवां तिबतः प्रत्यागमना परं स मठे स्थित श्री प्रभो अपरौ दौ भक्त हरि तुसीचरण नरेन्द्रौथा मठभ्रातृ सर्वदा साक्षात्कर् आगतविना तौ मठे स्थितौ नरेन्द्र से पूर्वकृष्ण से प्रीति अद शुक्रवास मच्मासम अह सप्ताशीतराष्टादतम ख्रीष्टवर्षे चैत्रमासम दिन ऋवत्कशाबे शुक्ला प्रतिपत महोदय मठस्थ भ्रातृन्क्षा कर्तम आगता देन्द्र अगत मटर्महदय प्राय सात् आगछति क्वचि क्वचि निवसती चगते शनिवास आगत शनि रविम्वासान दिन आसीत मठ से भ्रातण विशेष तो नरेन्द्र से यानी तीव्र वैराग्यम अतः स उत्सुक सन् सर्वदा त्रष्टुम आया रात्रि संप्रप्ता अदय रात्रहोदय संध्याया संध्यां शशी मधुर नाम कुरगृह दीपं प्रज्वालितंधरसधूम दत्वा तम धूमं आदय प्रकोष्ठ सेवंत फटास्ती प्रत्येक समीपं गमतीम नीराज प्रचल शशि नीराज कौती मठ भ्रातर महोदय तथा देवन्द्र सर्व कृत्य सतो नीराजन दर्शन कुर तथा सह निराजन नीराजन स्तव जय शिव ओंकार भज शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हर हर हर महादेव नरेन्द्र तथा मास्टर महोदय दो आलापम कुर नरेन्द्र श्री प्रभुसमीपे गमनागमना अनेक पूर्व कथाटर महोदयाय वरेंद्र इदान वयसा दी मासाधिक द्विमाधवर्ष देशीय सै नरेन्द्र प्रथम तो यदा अगथम तदा एकदा भावेन एक तया आगतम अहम अचित कि आश्चर्य अत्र भाँ बहुदन पूर्व तो इव तत स अवदत ऐसा ज्योति द्रष्टुम शक्नोषि अहम अवदम आम महोदय निद्राया पूर्व बामीपे किंचि एक ज्योति परभ्रमत वर्त महोदय इधम किश्यसि नरेन्द्र पूर्व प्राय अपश्यम यद मल्लिक पाक प्राशनशालाकदा स्पृ्वा कि मनसा अवदत् अहम अज्ञान संवृत्त तदावेश तदा मम उद्वाहो भविष्यति इति श्रुत्वा मातुः कालिकातायाः पादं धारयन् अरोदित क्रन्दन् अवदत् मातः सर्वं परिवर्त्य मातः नरेन्द्रो न निमज्जेत यदा पिता पञ्चत्वं गतः माता भ्रातरो भोजनं न प्राप्नुवन्ति तदा एकदा अन्नदा गृहेन साकं गत्वा तेन सह साक्षात्कारः अभवत् तत्र त्र भाग अवद नरेन्द्र से पिता दिवंग अति कहीं बंधुजना सहाय केद भवि अन्नता गृह प्रस्था अहम तर्षि आरब्धवा अवदम कथम भा सधे तकवाचम अभीतवां त्र भरस्कृत तिरस्कृत सन्क्रिम आरभत अवदत् अरे तव कृतेतु तु अहम द्वारे द्वारे भिक्षाम् अटितुं शक्नोमि स प्रणयेन अस्मान् वशीकृतवान् भवता किम् उच्यते मास्टर् महोदयः अणुमात्रेण संदेहो नास्ति तत्र भवता अहेतुक अहेतुकप्रीतिः नरेन्द्रः माम एकदा रहसि एकां वाचम् अवदत् अपरः कोपि नासीत् एतद् वचनं भवता अस्मासु अपरस्मै कस्मैचित् न वक्तव्यम् मास्टर मटर्महोदय न किम अवद नरेन्द्र तवद मत तो सिद्धिप्रदर्शन सामर्थ्यमस्तव तर क्या कंपे अहम अवदम न तत् न सैद्र वचन निराकार स्म तब सका श्रुत ईश्वरूपदर्शन कौती एक अवदम तत् सकल मनसी भ्रांति त्र भवत अरे अहम कुटीरस्य उपरी चीकुन अवदम अरे क्वक्त अस्ति युष्मा अदृष्ट मम प्राण मुखाह। माता अवदत भक्ता सर्वे आयास तत्प्य सत्यं भवति। अहम तदा पुनः किं ब्रूिया आसम नरेन्द्र अखंडकोटिक नरेन्द्र से अहंकार एक प्रकोष्ठद्वारंतम तथा गिरीशमोद मे विषय अवदत तर श्रेणी उच्य से चे असौ देहम न रक्षे महोदय आम श्रुत अभी चकं सीपे बहुवार उत्तवां काशीपुरेवासका सा नरेन्द्र तदवस्थाया बोध अभवत य मम शरीर नस्त कवल मुख्य द्रष्टुम शक्नोमी प्रभु उपरि प्रकोष्ठे आसी मम नीचैह एसा अवस्था जाता, जह तदवस्थाया क्रि प्रवृत्ता वक्त प्रवृत्त अभवं मात वृद्धगोपाल ग्री प्रभु अवदत् नरेन्द्र क्रंदती त्रवता सह सात्कार सवदत इद्म अन्भूतवान् कुंजी मम समी अस्त अहम अवदम मैं किं जम त्रवां अन्न भक्ता प्रेक्षाण अवद आत्म ज्ञात शक्नो चेत देहरक्षाम न कश्यति अहम विस्य स्थास्कदा अवदम दी मनुष्य कृष्ण हृदय मध्ये द्रष्टुम शक्नो अहम अवदम अहम कृष्णाद गणयामी मास्टर महोदय नरेन्द्रो हाष्यम अपरमे एक दृष्टवा स्थानम वस्तु मनुष्यम मनुष्य वृष्ट्वा प्रतीयते पूर्वजन्तरे दृष्टवा अस्वितव आम हाष्रीट मध्ये यदा शरदगृहम आगछं शरद सकदव एकृहम मैं सर्व विद गृह से आभ्यरीय प्रकोष्ठा बहु दिनाविताव अहं स्वृत्तिसार कर्म कौमी स्म तवान्भु किमी न अवद अहम साधारण ब्रह्म साम सभ्य अभवं अभी जाो महोदय आम ते नरेन्द्र तम तहिला गी महिला निधा ध्यान कर्म न शक्य अतो निंदती स्म मू किवद एकदा एक कवलम राखालाये सकल विषय किमपि न वाच्यम समाजस्य सभ्यो जात भविष्य मटर्मोदय तव मनस बलम अतः नारित नरेन्द्र बहु दुखक्लेशन अवस्था जहोदय बहता दुखें न प्राप्त स्वीकोमी दुख न प्राप्यते चेत सन्यास ईश्वरेसम नवती पूर्णतः भगवत्पेक्षता अस्त एतावान्म निरहंकार किया वक्त शक्नो मे विनय कथम भवि महोदय त्र भ उतवा तव अहंकार विषय एक अहंता कस नरेन्द्र एक कॉर्थ मटर्महोदय अश राधिका काचन सखी अवदत्व अहंकारो जा अतः कृष्ण से अवानती अपरा एका सखी तदुतरम अय्छत आम अहंकार श्रीमती अभवत् सत्यम परम एक अहंकार कस अम पति अयंकार एता अहंता रक्षित अस् श्री प्रभो वचन से अयर एवं अहमतायि स्थातवा अस्सी बहुत कर्म करती नरेन्द्र किंतु अहम उच्चरवशा मैं दुखें ना मटर्मोदय सहास्य तहि स्वेच्छया उच्च रव कुरुषे उभ हाष्यम इदानम भक्ता आलाप आरब विजय विजयगोस्वामी प्रभृतिना नरेन्द्र तजयगोस्वामीनो विषय अवदत द्वार आघात करोतीस्टर महोदय अस्थ प्रकोष्ठ मध्ये इधम प्रवेश कर्तं न समर्थ किंतु श्यामुकुवाट्याजयोस्वामी प्रभुम अवदत् अहम भाकाया दर्शन करतवा शरीर तत्र उपस्थित आसी नरेन्द्र देवद्रमोदय राम महोदय सर्वे संसार त्यागम संसारगं क्यों अत्यचेषा कुरी राम महोदयो रसी अवदत् वर्षद्वयान ते मटर्मोदय वर्षद्वयान पुत्रपुत्रीण व्यवस्था मनें नरेन्द्र अभी चृह पीक्रमणे निक्ष्यति तथा अपरम क्षुद्रभवन क्रेश्यति विवाहा विषय तिद्धांत मास्टर मटर्मोदय गोपाल अवस्था सम्यक नवा। नरेन्द्र का अवस्था मटर्मोदय एवान्मश्रुम नरेन्द्र भाव कि महाजन संवृत्त कालीसी शारदा प्रसन्ना गोपालापेक्षाया कीदशा महाजना किग गोपाल तम प्रभु श्रीरामकृष्ण क्व स्वीकमोदय तवद्यम असौ अत्रोजनों नरम श्री प्रभु प्रति अत्य भक्ति प्रकाशय दृष्टवान्स् नरेन्द्र किं दृष्टवास्टर महोदय यदा प्रथम तो दक्षिणेशरम श्री प्रभो प्रकोष्ठे भक्ता अतिवेशन संप्रपते सती प्रकोष्ठा बहतेदा अवश्य गोपाल भूमौ नस जान रक्तिम सुरकि निर्मत मगेताजलि संवर्त प्रभु त्र दंडा उत्तम चंद्रालोक श्री प्रभो प्रकोष्ठ साक्षात् यदिंदात्कि निर्मता मार्ग तोपी नाशी प्रतीयते स्म गोपाल चरणागत संजा तथा श्री प्रभु आश्वास दत्ते नरेन्द्र अहम न दृष्टवाहोदय अभी चे मध्ये अवदत स्मराी प्रभु तम महिलाभक्तसविधे गता वारयती स्म अस्कृत सवधान्र अच्छ त ममीपे अवद तमह हंस अवस्था तरीक कथम किंच अवदत् असौ अत्रोजनों नए मम आत्मीयजना अदा आयास अतएव अमुक महोदय प्रति स क्रुध्यती स्म सर्वदा सह वर्त किसमीपे अतिक नाया स्म माम अवदत, गोपाल सिद्ध हटात सिद्ध असौ अनो नत्मीन आत्मीय अभविष्य त्रुम मैं कथम के न केचन अमुम नित्यानन्द निनंद प्रचारित परम तत्र भवान, भ्री प्रभु असकृ अवदत् अहम एव अदतैतन्य निनंदे तय